श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत गोविंद बाबू के मंदिर में निवास तथा तपस्या कामारहाटी की ब्राह्मणी का बचपन से ही अपनी आत्म मर्यादा की ओर विशेष ध्यान था हार्दिक सहायता के निमित्त हाथ पसारना तो दूर की बात किसी की कोई बात भी वे सहन नहीं कर पाती थी इसके अतिरिक्त उनका यह स्वभाव था कि किसी अन्यायपूर्ण आचरण को देखते ही लोगों के सामने उसे कह देने में उन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता था इसीलिए अल्पसंख्यक लोगों के साथ ही उनका सद्भाव था गोविंद बाबू की पत्नी ने उनको रहने के लिए जो कमरा दिया था वह बगीचे के बिल्कुल दक्षिण शिरे पर था उस कमरे की दक्षिण वाली तीनों खिड़कियों के जंगलों से गंगा जी के सुंदर दर्शन होते थे एवं उत्तर तथा पश्चिम की ओर उस कमरे में दो दरवाजे थे ब्राह्मणी वहाँ बैठकर गंगा जी के दर्शन तथा दिन रात जप किया करती थी इस प्रकार उस कमरे में तीस वर्ष से भी अधिक सुख दुख में व्यतीत करने के बाद उन्हें श्री राम कृष्ण देव के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे ब्राह्मणी के पितृकुल के लोग संभवतः शाक्त थे श्वसुर कुल वाले किस के अनुयायी थे या हमें विदित नहीं किंतु उनकी स्वयं की सदैव वैष्णव पदानुगत भक्ति थी तथा उन्होंने गुरुदेव से गोपाल मंत्र ग्रहण किया था गोविंद बाबू की पत्नी के साथ उनकी घनिष्ठता भी संभवतः उनके लिए एतदर्थ विशेष सहायक सिद्ध हुई थी क्योंकि मालपाड़ा का गोस्वामी वंश ही गोविंद बाबू का गुरु वंश तथा तथा उस वंश के दो एक व्यक्ति कामारहाटी का मंदिर बनने के पश्चात प्रायः वहीं रहा करते थे किंतु माइक संबंध से इस जन्म में संतान वात्चल्य का किंचित मात्र भी आस्वादन प्राप्त न करते हुए भी अघोर अघोरमणि की वास्तल्य रति में इतनी निष्ठा कैसे हुई तथा श्री भगवान को पुत्र मानकर गोपाल भाव से उनका भजन करने की अभिलाषा कैसे उत्पन्न हुई इसका निर्णय करना कठिन है अधिकांश लोग कहेंगे कि यह उनका पूर्व जन्म का संस्कार था खैर जो भी हो किंतु घटना सत्य थी विलायत तथा अमेरिका के समाज में दुख कष्ट उठाकर अथवा और किसी कारण से रमणियों के अंदर धर्मनिष्ठा के उदय होते ही दान परोपकार एवं दिन दुखी तथा रोगियों की सेवा के द्वारा ही उसका विकास होता है और दिन रात सत्कर्मों का अनुष्ठान करना ही उनका लक्ष्य बन जाता है हमारे देश में ठीक इसका विपरीत भाव देखने को मिलता है यहाँ कठोर संयम तपस्या आचार तथा जप इत्यादि के द्वारा ही उक्त धर्मनिष्ठा का विकास प्रारंभ होता है तथा संसार त्याग और अंतर्मुखी भाव आदि ही क्रमशः उनके लक्ष्य बन जाते हैं विशेषकर इसी जीवन में भगवत दर्शन प्राप्त करना जीवन का साध्य है तथा उसी में यथार्थ शांति निहित है इस प्रकार की भावना इस देश की आब में विद्यमान है और वह स्त्री पुरुष सभी की अस्थि मज्जा तक में प्रविष्ट हो चुकी है अतः कामारहाटी की ब्राह्मणी का एकांतवास तथा तपस्यादि दूसरे देशों में आश्चर्यजनक पती प्रतीत होने पर भी इस देश के लिए वह स्वाभाविक भाव है प्रथम दर्शन के दिन से ही कामारहाटी की ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी पर यह अवश्य है कि इसके कारण तथा भविष्य के संबंध में उस समय उनके लिए कुछ भी अनुभव करना संभव नहीं हो सका था किंतु ये बहुत अच्छे आदमी हैं यथार्थतः ये, ये साधु हैं भक्त हैं एवं समय मिलने पर पुनः इनके निकट उपस्थित होंगी इस प्रकार मानो एक अव्यक्त आकर्षण उनके हृदय में उदित हुआ था गोविंद बाबू की पत्नी ने भी ऐसा ही अनुभव किया था किंतु कहीं समाज में निंदा न हो इस भय से वे पुनः वहाँ उपस्थित हुई थी या नहीं कहाँ नहीं जा सकता इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि लड़की दामान आदि के लिए उन्हें बौधा पटल डांगा के मकान में भी रहना पड़ता था वहां से दक्षिणेश्वर बहुत दूर था तथा वहां जाने के लिए सबसे कह सुनकर उचित व्यवस्था आदि करने के पश्चात तब कहीं जाना पड़ता था अतः उनके लिए वहाँ जाना प्राय संभव नहीं हो पाता था